संवेदनाओ संवेदनाओ के पंख की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आशीष त्रिवेदी की बाल कहानी जन्मदिन का तोहफा नकुल ने अपना गुल्लक खोला और अपनी जमा पूंजी को गिना अभी भी, भी बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं पिछले तीन महीनों से वह पैसे बचा रहा था आइसक्रीम चॉकलेट्स की अपनी इच्छा को दबा कर सारी पॉकेट मनी जमा कर देता था इस बीच पड़े अपने जन्मदिन पर कपड़ों के लिए मिले पैसे भी उसने खर्च नहीं किए घर में सभी जानते थे, थे कि वह पैसे बचा रहा है पर, पर क्यों यहां एक, एक रहस्य था, था। वह किसी को कुछ, कुछ नहीं बताता था घर वाले सोचकर खुश थे कि, कि इसी बहाने बचत, बचत की आदत पड़ रही है नकुल पढ़ने, पढ़ने में, में बहुत होशियार था, था। सदैव अच्छे अंक लाता था उसे यदि कोई टक्कर दे पाता था तो वह था उसका बेस्ट फ्रेंड संजीव संजीव भी एक मेधावी छात्र था नकुल और उसके बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता चलती थी कि देखें इस बार कौन कक्षा में प्रथम आता है दोनों में आपस में बहुत प्रेम था हालांकि दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क था नकुल के माता पिता दोनों बहुत अच्छा कमाते थे उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी जबकि संजीव के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे घर में प्रायः पैसों का अभाव रहता था संजीव पढ़ने में अच्छा था इसलिए उसकी फीस माफ थी तथा उसे छात्रवृत्ति भी मिलती थी इसी कारण उसकी पढ़ाई चल पा रही थी नकुल सोच, सोच रहा था, था कि अभी, अभी भी करीब डेढ़ हजार रूपए कम हैं। उनकी व्यवस्था कैसे करूं? बहुत, बहुत सोचने पर भी, पर भी कुछ, कुछ सोच नहीं रहा था समय भी अधिक, अधिक नहीं बचा, बचा था अगले दिन जब वह स्कूल गया तो पता चला कि स्कूल में फैट होने वाली है इसमें छात्र अपना स्टॉल लगा सकते हैं। स्कूल को निश्चित राशि देने के बाद जो लाभ होगा वह उस छात्र का ही होगा नकुल को बची हुई राशि एकत्र करने का रास्ता सूझ गया नकुल एक अच्छा चित्रकार था उसने कई पुरस्कार भी जीते थे उसके पास वॉटर कलर से बनाए गए कई चित्र थे आने वाली क्रिसमस और नए साल के लिए उसने कुछ कार्ड्स तथा चित्र और बना लिए फैट में उसका स्टॉल सबके आकर्षण का केंद्र रहा उसे अच्छा मुनाफा हुआ स्कूल टूर के लिए पैसे जमा करने के लिए अब दो ही दिन बचे थे लगभग सभी लोग पैसे जमा करा चुके थे संजीव के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे अतः वह टूर पर नहीं जा रहा था नकुल संजीव के पिता को साथ लेकर क्लास टीचर ऐसी मिला और टूर के लिए पैसे जमा करा दिए नकुल जानता था की संजीव भी टूर आरोप जाना चाहता है लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहा था नकुल भी अपने मित्र के बिना नहीं जाना चाहता था अतः आप तक उसने भी पैसे जमा नहीं किए थे वह स्वयं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था अतः पैसे बचा रहा था पर्याप्त धन जमा हो जाने पर वह संजीव के पिता से मिला और उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि वह संजीव के टूर के पैसे स्वयं देगा अपने मम्मी पापा को जब उसने यह बात बताई तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया नकुल ने संजीव के पिता से कहा कि वह यह बात अभी उससे न बताया सभी को 10 जनवरी को टूर पर निकलना था उस दिन संजीव की साल गिरा थी अतः अचानक उसे यह बात बताकर खुश कर देंगे। नकुल टूर पर जाने की तैयारी करने लगा संजीव के माता पिता भी चुपचाप उसके जाने की तैयारी करने लगे 10 तारीख को नकुल सुबह सुबह संजीव को बर्थडे की मुबारकबाद देने उसके घर पहुंचा। संजीव ने भी टूर पर जाने के लिए उसे बधाई दी और कहा कि वह उसके लिए टूर की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच कर लाए नकुल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बिना वह भी टूर पर नहीं जाएगा संजीव ने समझाया कि अब तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है अतः वह टूर पर जाए और लौटकर अपने अनुभव उसे बताए नकुल तथा संजीव के पिता ने उसे सारी बात बता दी सुनकर संजीव की आंखें भर आई और उसने नकुल को गले से लगा लिया अभी आप सुन रहे थे आशीष त्रिवेदी की बाल कहानी जन्मदिन का तोहफा वाचक स्वर भारती परिमल